भगवद गीता चतुर्दश अध्याय तक कुछ विचार हो गया है जिसमें भगवान ने प्रतिज्ञा की थी परम भूय प्रवक्षा में ज्ञान नाम ज्ञानवत्व ज्ञातवा मुन सर्वे परम शिवीत होता मैं ज्ञान में विशेष ज्ञान बताऊंगा जानकारी त्रिगुणातीत होने के उपाय बताऊंगा ठीक था गुणातीत अध्याय चतुर्दश अध्याय होता है तो एकदम ज्ञानम समास्तृत स्मा, उपास्त्र ममसा धर्मवा सर्गे स्वर्गीय पिनोपजाए थे प्रलय दसंति चढ़ाते इसी ज्ञान को जिस ज्ञान को बताऊंगा इस ज्ञान को अनुष्ठान करके प्राप्त करके जो वही लोग मेरे साथ धर्म को प्राप्त हो गए वो आगे प्रलय काल में उसका नाश भी नहीं होता श्रेष्ठ काल में उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती मानी जर्म से छुटकारा पा जाते हैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा करके प्रतिजा की उसके बाद कुछ प्राणियों की उत्पत्ति कहां से होती है प्रकृति की चर्चा की गई प्रकृति के चर्चा के पश्चात कहा कि जीवात्मा को बांधने वाले तीन गुण हैं सत्वम रजस्तम तीन गुणा प्रकृति संभव निबदरती महाबाहो देहे देहे नम भयम ये तीन गुण सदुगुण रजगुण तमगुण तीन गुण, गुण, गुण हैं स्वतः अपने स्वरूप से तो नहीं बांधते कार्य रूप से बांध हैं जो सुखादि आकार से परिणत हो जाते हैं सत्वादि गुण जीवात्मा को डांध देते हैं जो व्यय अविनाशी विनाशी बना देते हैं तो तीनों गुण कैसे बांध देगा तत्र सत्व निर्मलत्वाद प्रकाशक मनावयम सुख संजे भद्राति ज्ञान संज्ञान जान घर उन तीनों में से सत्गुण क्या मानता है वैसे सुख में ले जाकर जोड़ देता है सुख संजे भद्राति ज्ञान ज्ञान ये सीखो वो सीखो वो जानो वो जानो वैशिक ज्ञान जानकारी विशेष विषय संबंधित ज्ञान विशेष संबंधी स्वे जोड़ देता है तो बंधन में डाल दिया आत्मा को अध्याय आत्मा को अविनाशी आत्मा को विनाशी बना दिया में लगा रहेगा और रजुगुण क्या करता है कर्म सागे देराम कहा था कर्म कर्म में जोड़ देता है कुछ करना चाहिए मनुष्य जीवन में आया है कुछ कर्म करना चाहिए मैंने वैसे कर्म विशेष आर्जन संबंधी कर्म में लगा देता है आत्म प्राप्ति संबंधी में नहीं लगाता यह भी बंधन के कारण रुजगर तमगोण तो प्रमाद आल से निद्रा तेज के माध्यम से बांध देता है प्रमाद आल से निद्रा भी कहा है तमगोण तो भी बांधता है इसी बात को प्रमाद माने विषयांतर में मन हो, आसक्त होने के कारण अपने विषय को भूल जाना है प्रमाद और प्रमाद आलस्य आलस्य का अर्थ होता है निचेष्ट हो जाना चेष्टा रहित हो जाना गुमसुम अवस्था में हो जाना फिर भी अपना काम नहीं कर पाएगा स्थिति है इनके द्वारा बांध देते तैयारी कहा आगे चलकर अर्जुन ने प्रश्न किया महाराज इन तीनों गुणों से मुक्त हुए पुरुष के लक्षण क्या होता है कैसे पहचान करें क्योंकि हम भी वहां से पार होने के कोशिश करें कैर लिंगेश त्रिगुण अतीतित भगवती प्रभो ये तीनों गुणों से जो पार हो चुके हैं जो लोग अतिक्रमण कर चुके हैं तीनों गुणों को उनका लक्षण क्या है एक दूसरा उनके आचरण कैसा होता है गुणातीत पुरुष है तो उनके आचरण कैसा होगा और कैसे पार कर जाते गुणों को अतिक्रमण कैसे करते तीन प्रश्न जी ने किया उसमें से उनके लक्षण बता दिया प्रकाशम च प्रवृत्तिम च बोहद्वेब से पांडव अद्वेष्ट सं प्रवृत्ता नृतानी कांश उनका लक्षण होता है अभी गुणातीत अवस्था में है फैवल्य मुक्ति में नहीं है जीवन मुक्ति अवस्था में बैठा हुआ है परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष आगे करेगा वो विश्वास वैराग्य है स्थिति में है तो उस काल में प्रारंभिक अनुसार शतुगुण का, का कार्य सामने आ जाए चाहे रजुगुण का कार्य सामने आ जाए चाहे तमगुण का कार्य आ जाए आने पर द्वेष नहीं करता और चले जाने पर उन विराग भी नहीं करता इच्छा भी नहीं करता मेरे पास ही रहे ऐसी इच्छा भी नहीं करता इसे निर्द्वन्व अवस्था में हो जाता है गुणाति व्यक्ति उसका लक्षण है लक्षण बताया उनके आचरण कैसा होता है दूसरा प्रश्न था कि माचार आचरण क्या है कहा उदासीन उदासी गुण विचाल्य थे गुणा भर्त दिखते वृष्ठ समस्थ समाश कांचना तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य नित्म संस्तुति माना पमान तुल्यो तुल्य पिता पक्ष हो सर्वात्म परित्यागी गुणाधित शौचये तीन श्लोकों के द्वारा आचरण बताया जैसे लोक में देखा जाता है एक उदासीन व्यक्ति होता है किसी का पक्ष नहीं लेता ठीक इस प्रकार रहता है गुणातीत व्यक्ति गुणातीत व्यक्ति किसी के भी पक्षधार नहीं होता उदासीन के समान रहता है उदासीन वी से गुण पे चल तीनों गुणों से विचलित नहीं होगा अपने स्वरूप स्थित है स्वस्थ का हुआ है अपने स्वरूप में रहता है तीनों गुणों से विचलित नहीं होता वो माना शतुगुण सुख आदि में भी नहीं जोड़ सकता रजुगुण कर्म में नहीं जोड़ सकता तमगुण निद्रा आदि में भी जोड़ नहीं सकता ऐसी स्थिति में होता है वो ऐसा उसका आचरण होता है गुणावर्तन तत्ते व गुण ही गुणों में रहते इंद्रियादि भी गुण हैं माने सतगुण के कार्य हैं अपीकृत अवस्था के हैं सतगुण के कार्य है ये गुण हैं और गुणेशु विषय रूप जो गुणे तम गुण के कार्य हैं उसमें रहते हैं गुणा गुणेश ऐसा मानता है उसमें आसक्त नहीं व्यंगत का हुआ है गुण ही गुण में रहता है ऐसा इस भाव में रहता, रहता हुआ सम का सुख है सुख दुख में समान दृष्टि से देखता है किमत नहीं देते कम कीमत को देख करके परेशान हो जाते हैं उसके लिए समान है तो प्रारंभता के लिए दुख भी आना है जाना है रहेगा नहीं जैसे सुख चला गया उसी दुख भी अपने समय में चला जाएगा और दुख न आने पर भी आता है तो सुख भी यदि होगा पुण्यकर्म होगा तो सुख भी आएगा इस बात में रखता है सुख दुख का समान रहता है और स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ है शरीर में नहीं रहता है हम ब्रह्माश विवाह में रहता है वो सम्बलकांत ना मैंने लोस्ट मने होता है मिट्टी का ढेड़ा कोई काम का नहीं होता जो घर लिपने के बाद फेंका जाता है जिसको उसको लोस्ट बोलते हैं और अश्व मने पत्थर पर कांचा मन सोना समान दृष्टि उनमें है नहीं है कि जितनी भी किमत है ना ईश्वर ने कोई कीमत नहीं बनाई वस्तु की विषय बना दिया है मूल्य मूल्यांकन जो डालता है जीव डालता है अपने व्यवहार के लिए जीव डालता है सारे को क्या परमात्मा ने कोई मूल्यांकन नहीं डाला है किसी विषय में तो केवल सृष्टि कर भी मूल्य बनाता है एक कमजोर है ज्यादा ऊंचा है नीचा है बनाने वाले जीव है ये भावना है जारी इसलिए बदलते रहते हैं ये वस्तु नहीं बदलता ये बदल जाते हैं कीमत ऊँच चेहरे जवाब में चलते रहते हैं तीनों में समान दृष्टि वाला होता है वोस्त वो। कांचन अश्वमन पत्थर ऐसे दृष्टि का रहेगा तुल्य प्रिय प्रिय का प्रिय पदार्थ अप्रिय प्रिय पदार्थ दोनों में समान दृष्टि में होता है वो उसमें विषम दृष्टि नहीं होती जो गुणातीत व्यक्ति का यह आचरण होता है समूल शासन का प्रिय कहते हैं सर्वार्म परित्यागी सारे कर्म मात्र को त्याग देता है इष्टाष्ट चित कर्म कोई कर्म नहीं करेगा सब छोड़ दिया होता है गुणातीत भक्ति कर्म करने वाले गुणा गुण गुणबद्ध अवस्था पर कर्म होता था और गुणातीत हो चुका है सर्वार्म परित्यागी गुणातीत कहा और तीसरा प्रश्न था कैसे अतिकर्म करता है तीन प्रश्नों अर्जुन का कह लिंगेश तिरण तो अतित भगती प्रभु किमाचार्य हो गया कथम से ऐं त्रिगुणा तीसरा प्रश्न है इन तीनों गुणों का अधिक्रमण किस प्रकार से कर जाता हो तो प्रकार आगे बता देभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते मा परमेश्वरम मैं जो परमेश्वर हूं विशेष परमेश्वर ईश्वर जिसको ईश्वर शब्द से कहते हैं माया विशिष्ट जिसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान जो जगत की सृष्टि स्थिति लय करने की शक्ति जिसमें है माम शब्द से अस्मद शब्द से उसको लेना माम से जो अभ्य है निरंतर मेरी उपासना करता है योग गुणों के तैरने को उपाय यही है ईश्वर यह की उपासना करे जब तक जीवन में उपासना नहीं गुणों से पार नहीं हो सकता यही कहना है यार से अव्य विचार भक्ति हो गए सेवत है भक्ति होकर वना भजन इस द्वारा सेवन करता अव्य विचार ही वहां कभी करे कभी नहीं करे ऐसा नहीं निरंतर करना चाहिए जैसे भोजन हमेशा करते हैं उसी प्रकार उपासना हमेशा होनी चाहिए ईश्वर की माम से अव्य विचार भक्ति वगैरह सेवत है सब गुणान सब वही व्यक्ति जो मेरी सेवन करता है उपासना करता है वही इन गुणों को तीन एक गुणान इन तीनों गुणों को अतिक्रमण यही कर जाता है कहा सचा गुणान करता है और कर नहीं सकता गुणों से अतिक्रमण होने के बाद के बाद यहां आती तो है तो गुणों से अतिक्रमण करके बैठा है गुणों को पार होकर बैठा हुआ हो व्यक्ति है उसको क्या होगा उसे विषय अच्छा नहीं लगेगा विषय ऐसे वैराग्य होगा उस काल में जो तो उसको कीमत समझता गुण समझता था काम में आने वाला समझता था तब विषय प्यारे होते थे अब विषय प्रिय नहीं उसको विषय से विमुख हो जाता है यह कहना है यहां विषय विमुख भी होने के बाद ही ततः पदम तत् परिमार्ग तदन तब आएगा तब उसके बाद ही निर्विश तत्व को अन्वेषण करना चाहिए विषय विमुख भी हो चुका हो तभी यहां पंचम श्लोक आने वाला है ततः पदम तत् परिमार्ग तब, तब तो विषय से विमुख भी होने के लिए बोलना है होने के बाद ही होना है वो निर्विशेष की न्वेषण करना है तो विषय से विमुख कैसा होगा तो विषय का स्वरूप बताते हैं दो तीन स्वरूपों के द्वारा विषय का स्वरूप बताते हैं क्या ये एक वृक्ष का रूपक देकर बोलते हैं जैसे वृक्ष होता है ना ये संसार भी एक वृक्ष है पूरा तो ब्रह्मांड एक वृक्ष के रूप में है ऐसा है क्यों जैसे वृक्ष कुलाड़ी से कट जाता है यह भी ज्ञान से कट जाता है वृक्षनाथ वृक्ष भ्रष्ट तो छेदय धातु तो से वृक्ष बनता है छेदन अर्थ धातु तो होता है काटने अर्थ में होता है कट जाता है महापुरुष ने इसको काटा है कौन सा शास्त्र है इसके काटने का असंघ शास्त्र बोले असंघ शास्त्र रचित्व असंघ शास्त्र भी बहुत मजबूत चाहिए कभी कभी असंघ तो सभी को होगा साधकों को नहीं दृढ़ चाहिए मजबूत चाहिए उसको धार तीक्षण किया ती हुआ असंघ शास्त्र असंग देहादि शासन का न हम देह न मैं देह मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ये प्रकृति का है मैं मेरा नहीं है मैं शरीर नहीं मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं यही असंग शस्त्र होता है इस भाव में पहुंचना इसी से कटेगा भाई लोहे के शस्त्र से कटने वाला नहीं है शरीर कटेगा फिर मिलेगा स्थिति है लोहे के से करता नहीं है नई नदी ससराणी पहले बोल के आए थी अध्याय में तो ये संसार वृक्ष को काटने को उपाय बताएंगे पहले संसार वृक्ष का स्वरूप बताते हैं जिसको काटना है असंग शास्त्र के द्वारा उस संसार वृक्ष का स्वरूप बताते हैं जो त्याज्य है त्यागना है जिसको असंगता के द्वारा त्यागना है शरीर आदि में आत्मबुद्धि तो समाप्त करना है उसके लिए वृक्ष रूप कल्पना करते हैं ये कहना है रिका में कहा ज्ञान न गुणात्यय दर्शित ज्ञान माने उपासना उपासना के द्वारा ईश्वर की उपासना के द्वारा नामचव अव्य विचार्य ना भक्ति होने सेवतें कहा हुआ है तो गुण का अत्यय दिखाया पहले अभी पूर्व भी दिखाया गुण से अत्यय हो जाता कहा नामचव्य के न भक्ति होने सेवत सब गुणान समित प्रमुख कहा गुणों से अतिक्रमण करने के बाद ही मैंने सविशेष परमात्मा की उपासना के द्वारा गुणातीत होगा उसके बाद ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है ब्रह्म भाव में पहुंचने में समर्थ होता क्या? माने का माने ज्ञान प्राप्ति के समर्थ होगा समर्थ होगा उस काल में तब ज्ञान प्राप्त करेगा विशेष भाव में पहुंचेगा माने जब तक जीवन में उपासना तब तक तो वहां जा नहीं सकता यही कहना है ज्ञान है न गुणाते हैं दर्शित का उपासना है ज्ञान शब्द द्वारा गुण का, का अत्याय दिखाया अतिक्रमण दिखाया पूर्व अध्याय नाशित्व प्रश्न होता गुण विनाशी स्वरूप है या अविनाशी स्वरूप है क्या है गुण जैसा हमारे गुणान नाशित नाशवान है गुण तो ज्ञान की जरूरत नहीं स्वतः नष्ट हो जाएंगे यदि नाश वाला स्वरूप हो इनका नाशवान हो तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है स्वतः नष्ट हो जाएंगे संग आ रही है और अनाशी हो विनाशी न हो अविनाशी हो गुण तो ज्ञान से विनाश नहीं होगा तो कैसे ज्ञान से गुणा होगा गुण का अभाव कैसे प्रश्न आया पूर्व मध्या सत्ताईसवें श्लोक को लेकर के प्रश्न उठ रहा है और के विचारेरा भक्ति योग ने सेवते सगुणान समेत कल्पते उसमें शख्त उठाई जा रही है ज्ञान गुणाते हैं दर दर्शन उपासना ईश्वर ज्ञान भी बोलते है उपासना को है गुण से अतिक्रमण दिखाया दिखा नाशित तेसाम तेसाम गुणान नाशुते ते ते नाशवान स्वरूप हो ये गुणों का बिना ज्ञान है बिना ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे नष्ट होने से ज्ञान आवश्यकता है नहीं उसके लिए अनाशित्व तेसा यदि वो अनाशी है अविनाशी है गुण नाश नहीं ना स्वभाव नहीं नाशी स्वभाव नहीं उनका तेना भी तद अयोग्यता तेना ज्ञाने उपासना भी तद अयोग्यवात माने नाश अयोग्यवात संभव नहीं ना है न ज्ञान गुड़ाते हेतु इसलिए ज्ञान गुणा के अतिक्रमण करने का कारण नहीं ये शंगा है ये शंका आ तो निरस्य शा का खंडन कर गया क्यों उसके बाद ही जब गुणात्यय हो जाएगा उसके बाद ज्ञान होगा आगे निर्विशेष का ज्ञान होगा ये कारण बनेगा जब तक गुणात्यय नहीं होता गुण अतिक्रमण नहीं करेगा गुणों का अतिक्रमण नहीं कर निर्विशेष ज्ञान हो नहीं पाएगा तो निर्विशेष के ज्ञान के लिए यहां पंचदश अध्ययन बताना है यही है साक्षात पर सर्वाधि तुम संन्यास में साक्षात ज्ञान का कारण होता है सर्वाधि हेतु कस सर्वादि का हेतु सन्यास मान विविध सन्यास दो प्रकार के सन्यास हैं विद्वत सन्यास विभिधुष सन्यास ये विविधा सन्यास है सर्वणादि का हेतु होता है सन्यास जब कर्म त्याग कर देगा यह लोग परस लोक संबंधी कर्म का कर त्याग करेगा तब श्रवणादि में लग जाए श्रवण मन में लग जाए मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं जिसको जानने के लिए ऊपर का सहारा लेगा अपने स्वरूप समझने के लिए निर्विशेष भाव को समझने के लिए सभी सविशेष परोक्ष रूप में ईश्वर है सभी मानते हैं किंतु मैं ही परमात्मा हूं ये मानने वाले तैयार नहीं है परमात्मा सभी मानते हैं ने किसी न किसी रूप में मानते हैं सभी सविशेष रूप में मानते हैं निर्विशेष भाव में जाना के लिए पहले सभी उपासना होनी चाहिए इससे से अंतकरण शुद्ध होगा अंतकरण शुद्ध होने पर विश्व से वैराग्य आएगा जब तक विषय लोलुपता है तब तक परमार्थ की तरफ गति होना संभव नहीं है जैसे लोकोपता जब तक रहे तब तक परमार्थ के पर प्रति गति संभव नहीं है तो विशेष की उपासना के माध्यम से जब अंतकरण की शुद्धि होगी शुद्धि होने पर विश्व से वैराग्य होगा विश्व से वैराग्य होने पर फिर सर्वादि में लग जाएगा कौन हो क्या हो कैसा हो उसके लिए तद्ज्ञानार्थ गुरु विवाह को गदि आचरण करिए जैसे मुंडक में आया है आगे ज्ञान होगा सर्वादि के माध्यम से उपनिषदों का श्रवण होगा ज्ञान तो, तो साक्षात सर्वाधि तुम सन्यासम सन्यासी का जो सन्यास का जो कार्य क्या है सर्वादि का हेतु है सन्यास साक्षात साधन परंपरा से साधन बताई और ईश्वर के जो उपासना है क्या होगा परंपरा से मोक्ष देने वाला इस शुड़े शुड़े शुड़े दे है ईश्वर की उपासना करने से अंतकाल की शुद्धि अंतकाल शुद्ध होने विश्व बैराग्य विश्वास सर्वाधि परंपरा से साधन है किंतु अब साक्षात साधन बताना है संन्यास है सर्व साक्षात साधन कहना है दिया साक्षात तुम संन्यास है विदेश हो साक्षात परंपरा नहीं साक्षात कारण है कौन संन्यास सर्वादि के कारण है संन्यास मानी विविधशा संन्यास कौन सा संन्यास विविधा संन्यास जानने की इच्छा से विद्य ऐसे विधान करने के इच्छुक तो है भाषिकार और ब्रह्मत्व से परम पुरुषार्थ नाम तो विपक्ष अब ब्रह्मत्व जो है परम पुरुषार्थ है ब्रह्म भाव में पहुंचना इस जीव को हम ब्रह्मास्वी भाव में पहुंचना यह क्या है परम पुरुषार्थ यही है मान अल्पदा को छोड़कर व्यापकता में पहुंचना परिचन्नता को मार प्याग कर व्यापकता में जाना मैं शरीर भाव को छोड़ देगा तो व्यापकता में जाएगा यह कैसे को तो तोड़ देंगे तो महाकाश रूप एक हो जाएगा घटाकाश को अल्प नहीं देखा जाता अल्पत्व तो नहीं आता तो गढ़ के कारण था इस प्रकार यहां भी विचार से शरीर से अलग कर देने पर व्यापकता में पहुंचता है व्यापकता में पहुंचना ही स्वरूप की उपलब्धि है तो ब्रह्मत्व से परम पुरुषार्थाम धर्म अर्थ काम मोक्ष में परम पुरुषार्थ ब्रह्म है पुरुषार्थत्व सब विभुक्ष ऐसा कथन करेंगे इच्छुक है वैसे दो बातों को सर्वादि जिसका सर्वादि का जो कारण है सन्यास साक्षात उस ब्रह्मत्व प्राप्ति के साधन सन्यास और दूसरा ब्रह्मत्व को परम पुरुषार्थ तो, तो सिद्ध करना है ब्रह्मता को ये कथन करना चाहते हैं भाष्यकार इसलिए अध्यायांतर में आरंभ दे पंचदश अध्याय का आरंभ करते हैं एक कहामाद इत्यादि करके भाष्य कहा यशमाद मद अधीनम करिपणाम कर्मफुलम मेरे अधीन है भगवान विशेष रूप में बोल रहे हैं ईश्वर कह रहे हैं यहाँ यशमात मद अधिनम मम अधिनम मद अधिनम मेरा है कौन कर्मिणाम कर्म फल का जो इज्ञाति कर्म करने वाला को जो कर्म का फल मेरे है फल देने वाला मैं होता हूं किसका कौन सा कर्म हुआ कैसा कर्म हुआ कहां हुआ, कहा हुआ उसका जो फल मैं देता हूँ कर्मियों का जो कर्म का फल मेरे अधिनय भगवान कह रहे हैं सविशेष भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी नाम से ज्ञान फल और ज्ञानियों को ज्ञान का फल भी मेरे द्वारा ही होता है मेरे अधीन ही अधिनय होते भक्ति योगे न माम ये सेवंत है इसलिए पूर्व अध्याय सत्ताईसवें कहा था माम चौके विचारेला भक्तियोगे न सेवनते उपासना के माध्यम से माम ये सेवंत है मेरी जो सेवा करते मैंने उपासना करते हैं सविशेष बाप में परमात्मा का है ते, मत प्रसादात मेरी प्रसन्नता से जो भक्ति उससे मेरे को प्रसन्न कर दिया उपासना के माध्यम से जिन्होंने मेरी प्रसन्नता से ज्ञान प्राप्ति कर बेना ज्ञान प्राप्ति करने से क्या होगा गुणातीता मोक्षम का शांति गुणातीत तो होते हुए मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं ईश्वर को उपासना करने से गुणातीत तो हो सकते हैं गुणातीत हो के माध्यम से जा करके मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं ये मेरे अधीन है ज्ञानी का भी का फल मेरे अधीन है ये कहा यह तो हो गया परंपरा से साधन और किम वक्तव्य साक्षात आत्माभाव में जो बैठे होंगे अभी यह तो परंपरा से साधन बताइए मोक्ष कर्मियों का कर्म का फल मेरे अधीन है और ज्ञानियों का भी ज्ञान का फल है जो तो मेरे पाशवा करेंगे जो सभी शेष रूप में उपासना करते हैं मेरे प्रसन्नता के द्वारा ज्ञान प्राप्ति क्रम से गुणातीत होते हुए ज्ञान प्राप्ति क्रम से मोक्ष को प्राप्त कर जाते ज्ञानी लोग ये तो परंपरा से हो गए किंतु और ईश्वर की उपासना से परंपरा से मुक्ति कही कि वक्तव्य में क्या कहना वहां क्या साक्षात ब्रह्म भाव में बैठे होंगे उनकी मुक्ति ने योगी क्या कहना जब ईश्वर की उपासना करने वाले भी परंपरा से मुक्त हो जाते हैं तो साक्षात निर्विशेष भाव में जो पहुंच चुके हैं तो उनकी मुक्ति ने क्या कहना कई मित्र क्रियाएं लगाकर बोलते हैं क्यों वक्तव्य आत्म तत्व में वो सम्यक विजांत आत्म तत्व कहीं सम्यक प्रकार से जान रहे जो लोग जानते हैं हम ब्रह्माष्ट में बा में बैठे हैं उनके लिए क्या कहना मुक्ति के विषय में वो तो भाई मुक्त ही है वो आता इसलिए भगवान अर्जुन है ना अपृष्टम अपी भगवान यहां पर अर्जुन का प्रश्न नहीं है पंचदश अध्याय में अर्जुन है ना अपृष्टम अपी भगवान क्या करते हैं अर्जुन के द्वारा तो नहीं पूछे जाने पर भी पूछा नहीं प्रश्न नहीं अर्जुन का यहां आत्मन तत्व विभक्षु आत्मतत्व कथन करने के इच्छुक भगवान यहां ब्रह्मभाव में पहुंच चुके उनका क्या कहना है कहना है तो देव उबाच भगवान ने कहा क्या कहा श्री भगवान उबाच करके मोल आया यही है आगे कहते तत्र माने अब वो संसार पृष्ठ की बातें करते हैं क्यों माने पंचदश अध्याय के आरंभ में तत्र माने अध्याय के आरंभ में जो बोलना चाह रहे हैं क्या बोलते हैं ताबत वृक्षरूप कल्पना या वैराग्य है तो संसार स्वरूप बढ़ती विरक्त से ही संसारा भगवत तत्व ज्ञान अधिकारों नही कहना चाहते हैं तब तक पहले क्या बोलेंगे बोलेगे अध्याय के शुरू में वृक्षरूप कल्पना या इस संसार को वृक्ष के रूप की कल्पना करेंगे एक वृक्ष है जैसे उसमें शाखा होते हैं पत्ते होते हैं खंड होता है हाँ। पुष्प लगते हैं फल होता है ठीक इस प्रकार ये संसार वृक्ष भी वैसे ही है वृक्ष रूप कल्पना वृक्ष के स्वरूप की कल्पना ये संसार रूपी एक वृक्ष है पूरे ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं पाताल से जो को ब्रमलोत्त पूरा चौदह भुवन जिर को लिया जाता है भूर भुव स्व बोलते हैं जो भूरलोभ लोग भुवरलोभ भुवर मान स्वर्गलो करके कहा जाता है जितने भी हैं सब वैराग्य है तो हो वैराग्य के लिए है ये ये पता ना संसार को बैराग्य यहाँ से जब तक वैराग्य नहीं होगा अंतर्मुखी मृत्यु में जाएगा नहीं चिंता नहीं करेगा विषय चिंतन करेगा वैराग्य के लिए ही यही कारण है इसलिए संसार स्वरूपम वर्णन थी वृक्ष रूपी कल्पना करके वैराग्य के कारण जीवों को वैराग्य आ जाए यहाँ से इसके लिए संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं पहले शुरू में तीन श्लोकों के द्वारा संसार के स्वरूप का वर्णन करेंगे क्यों तो विरक्त से ही संसाराध विरक्त से ही मानी इस बात संसाराध विरक्त से जो संसार से विरक्त हो गया स्वर्गाधि कुछ नहीं चाहिए ये लोग परलोक से विरक्त हो गया है संसार से विरक्त को ही भगवत तत्व तो ज्ञान अधिकार भगवान के स्वरूप के ज्ञान में अधिकार उनको ही है अन्य को नहीं नान्यस्य जब संसार से विरक्त नहीं है उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान तत्व ज्ञान में स्वरूप ज्ञान में अधिकार नहीं जो संसार से विरक्त होंगे उनके लिए ही भगवान के स्वरूप तत्व वाली स्वरूप है उस ज्ञान में अधिकार है ये दिखाना है इसलिए पहले संसार वृक्ष को संसार को एक वृक्ष की कल्पना करके पहले उसका वर्णन करते हैं तीन शोक के द्वारा संसार के वर्णन करने क्यों यहां से वैराग्य इसका स्वरूप देखने से वैराग्य जरूर आना चाहिए यदि समझदार हो तो वैराग्य दिखाने के लिए इसलिए ग्रहण के लिए न्याग के लिए ये कहना है इसके लिए पंचदश अध्याय आरम्भ करते हैं कहा श्री भगवाच ऊर्मूलपाख मस्वत्थु छ्य पर्णी यस्त वेद स वेद विवूलपाख मस्वत्थम प्राहुरय कंदा यशर्णा यस्तं यस्त वेदस वेदवित मूलम यश जिस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है बहुवरी समास है ऊर्ध् मूल मूल ऊपर है जड़ ऊपर है इसके मूल मानी जड़ होता है मानी परमात्मा भी व्यापक है सर्वत्र है फिर भी उत्कृष्ट है इसलिए ऊर्ध्व कहा गया नहीं कि ऊपर रहता है ये बात है ऊपर भी है भी दाया बाया सब हो रहा है व्यापक है तत्व तो। ये संसार वृक्ष कारण वो है परमात्मा ही है सदैव सौमेदमगरी आशी दे है सृष्टि के पूर्व स्थापित परमात्मा एक ही है सारी श्रुति सृष्टि के पूर्व काल की जो चर्चा आती है एक ही परमात्मा होता है सारी श्रुतियों का कहना ऐसा है ऊर्धव मूलम यश्व मूलम संसार उर्दबूल कहा गया अश्वत्ता है उर्दमूल वाला है ये इसको जो जानता है है वो तो बोलम यह वेदा है ना आगे स्तम्भेद उस ऊर्दबूल को जानता है माने जिसका बोल ऊपर है माने परमात्मा है भूल इसका वहीं से निश्रित है क्योंकि विवर्त है ये वास्तव में परमात्मा से निकला नहीं और से दिख है जैसे रज्जु में सर्प दिखना है ऐसा है दूध का दही बनना जैसा नहीं परिणाम नहीं, परमात्मा के नहीं। है परमात्मा का परिणाम नहीं विवर्त है यह कहना है परमात्मा ही अभी भी अज्ञानी की दृष्टि में संसार दिख रहा है जैसे रज्जू ही होता है होती है किंतु अज्ञानी को क्या दिख रहा है रज्जू के अज्ञानी को सर्प दिखता है सर्प होता ही नहीं ऐसा ही है तो उर्दो में बोलो ऐसे सब ऐसा तम द्वितीय अंत है अदशाखा नीचे शाखा है इसके कहते हैं महत्वादि नीचे है महातत्व अहंकार पंचतन विषय इंद्रिया नीचे नीचे हैं अद शाखा का संसार बृष्ठ शाखा नियमते नीचे हैं नीचे नीचे हैं क्यों तो मूल परमात्मा उस बाद महातत्व की कल्पना फिर आगे अहंकार की कल्पना फिर पंचतन मात्रा की कल्पना फिर इंद्रियों की एकादश इंद्रियों की कल्पना फिर विषयों की कल्पना इत्यादि बाद में होते हैं अधश शाखा नीचे अध मान नीचे होता है सा, अध शाखा ऐसे, ऐसे जिसके शेषार वृक्ष की शाखा नीचे की तरफ जड़ ऊपर की तरफ माने मूल कारण या जड़ माने जड़ तो नहीं है मूल कारण परमात्मा है ऊपर माने उत्कृष्ट है ये कहना है एक संसार निकृष्ट है और उत्कृष्ट है कहने का तात्पर्य है यानी कि उल्टा वृक्ष ऐसा नहीं है जैसे चित्र में दिखाते हैं ऐसा तो नहीं है तो सामान्य जनों को समझाने के लिए है अश्वत्थम तीसरा विश्लेषण लगाते हैं संसार वृक्ष का अस्वस्थ है स्व मैने होता कल आगामी कल को स्व बोलते हैं संस्कृत में शु भी नती कल तक भी रहने का कोई विश्वास नहीं इसलिए अस्वत्य कहते हैं ये मकान अभी दिख रहा है वो तक होता कल तक रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं इसका ये शरीर दिख रहा है वो सब कल तक रहे ना रहे किसी भी पदार्थ की गारंटी नहीं है अस्वस्थ कल के लिए भी कोई भरोसा नहीं जिसका स्थिति जी विषय में भरोसा नहीं है अस्वत्थ है ये संसार वृक्ष ऐसा कम संसार वृक्षों का ना अव्ययम प्राहु इसको अव्यय कहते हैं अविनाशी कहते हैं क्यों इसका मूल कारण कारण्यय अविनाशी है मूल कारण कौन परमात्मा है अविनाशी होने से इसको भी अविनाशी कहते हैं देखो देहाड़ी आते हैं जाते हैं क्योंकि आ रहे जा रहे चल रहे पुराने जा रहे नए नए आ रहे चल रहा है यह अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहेगा जब तक तो परमात्मा की सृष्टि ऐसे चलते रहना है नया नया-नया आ रहे पुराने जा रहे चल रहा है। तो अव्यय आहु अविनाशी कहते हैं इसको संसार इस वृक्ष एक एक करके तो विनाशी दिखता है किंतु तो प्रवाह उसका अव्यय है अविनाशी है चलता रहता है यश्यणानी छांशिका जिस वृक्ष का यश्य वृक्ष संसार वृक्ष से परणानी क्योंकि ऊपर जड़ के जड़ बताया उर्दू बोल बताया जड़ बने परमात्मा उत्कृष्ट बताया और नीचे की तरफ शाखा महत्व नीचे कहा उसके पश्चात हुए हैं और छदान से स्पर्णाने जो कर्मकांडक परक वेद ऋग साम भेद जो कर्मकांडक परक है जितने भाग हैं ज्ञान कांड को छोड़कर के कर्मकांड में जितने जाते हैं ऋगे जुषाम ये करो करो ये करो पुत्र चाहिए यज्ञ करो स्वर्ग चाहिए यज्ञ करो इत्यादि फल और साधन बताने वाले जितने एक हैं संसारिक फल और साधन बताने वाले जितने भी वेद हैं तीन वेद होते हैं कर्मकांड वर्ग वेद जिसके पत्ते होते हैं जैसे वृक्ष को पत्तों से ढका दख, पत्ते ढक जाते हैं ढक देते हैं ठीक इस प्रकार इस वेद से संसार विषय से ढका हुआ है एक कर्मकांड रूपी वेद से ढका हुआ है आच्छादित है इससे बाहर होना मुश्किल है पत्ते के स्थान पर है तीन वेद ठीक है कर्मकांड पर ज्ञान कांड वाला नहीं वेद सवेद का तम संसार वृक्षम वेदा मूल सहितम संसार वृक्षम उस मूल के सहित संसार वृक्ष को जानता मूल क्या है परमात्मा उर्दू मूलम कहा हुआ है मूल के सहित इस संसार वृक्ष को जानता है वो वेदों का वेदता वही है मैंने परमात्मा कैसे संसार को जानेगा तो संसार को त्याग देगा परमात्मा को ग्रहण करेगा हम ब्रह्मश में जाएगा वही वेद का वेत्ता वही होता है ठीक कहा हुआ है ठीक से है कर्मिण ज्ञान अनुसार शास्त्र अधिकार देखो शास्त्र में दो ही व्यक्ति अधिकारी होते हैं कर्मी पुत्रादि स्वर्ग आदि के लिए कर्म करने कर्म वाले कर्मी क्यों कर्म की बातें आते हैं वहां साध्य साधन की चर्चा है वहां और ज्ञानी जो ज्ञानी हैं उनके भी शास्त्र अधिकारी परोक्ष ज्ञानी कौन ज्ञानी परमात्मा है बुद्धि हो तभी शास्त्र में लगेगा फिर शास्त्र का अनुसरण तब करेगा परमात्मा विश्वासी न हो तो शास्त्र में लगता शास्त्र में जाने के बाद विशेष भाव में जाने के लिए शास्त्र है किसके लिए हाँ तो सविशेष ज्ञान तो पहले होना ही तो चाहिए तब तक शास्त्र में प्रवेश उसका हो नहीं सकता ईश्वर है परमात्मा है बुद्धि हो जैसा जगत की श्रेष्ठ स्थिति लय परमात्मा है ऐसा जो निश्चय हो वही शास्त्र पे अधिकारी होता है दो होते हैं शास्त्र अधिकारी अगारी कर्मी क्यों स्वर्गा चाहिए तो बताएगा। स्वर्गा मेजेत, मेजेत लो, और ज्ञानी ज्ञानी ही बताएगा स्वर्ग स्वर्गामेजित पुत्र काम आदि है कर्मिणो कर्मिलोक और ज्ञान ज्ञानीलोक शास्त्रे अतिता शास्त्री द्वयी होते त्र कर्मिण कर्माकूल फलम ईश्वरायत्त फलवत उत्पत्ति न्यायाज ज्ञाना तत्फल ईश्वरायत्तम तर बंध विपर्य उक्त तत्वात कहते हैं देखो ब्रह्म सूत्र में बताए दोनों के लिए फल जो होता है शास्त्र के माध्यम से होता है कर्मियों का कर्म का फल शास्त्र के माध्यम से ही यदि स्वर्ग चाहता है स्वर्ग का फल है तो कर्म का कर, कर्म जानता ही नहीं क्या करना है तो शास्त्र बताएगा स्वर्ग का हम यज्ञ स्वर्ग का वाला यज्ञ करें तो कर्मियों का फर, कर्म का फल शास्त्र से ही सिद्ध है तो तत्र माने उस दोनों में से और में, और और में, कर्मी और शास्त्री में एक कर्म और ज्ञानी कर्मी और ज्ञानी में कर्मिणाम कर्मानुकूलम फल हम कर्मियों का जो कर्म के का अनुकूल फल होगा कर्म अनेक हैं फल भी अनेक हैं कर्म का अनुकूल जो फल होगा वह ईश्वरायत्तम ईश्वर के अधीन है क्यों फलम अथ उपकते कहा अतः परमात्मा ना फलम उपक्य है में परमात्मा से ही फल होता है कर्म का फल जीवात्मा स्वयं ले सकता उस मूर्छित अवस्था में पड़ा है, शरीर छुटा हुआ है आगे परलोक है, पर है परसर मिलकर के फल मिल है इसको ज्ञान नहीं होता क्यों इंद्रियादि काम नहीं करी उस काल में सुप्त अवस्था में है जब इंद्रिया गोलक में आ जाए तभी परमाता बन के सब समझेगा अभी नहीं समझ सकता कर्म जड़ है उसको पता नहीं क्या फल देना है फल लेने वाले को पता नहीं है मूर्छित अवस्था में है शरीर छूट चुका है अगला शरीर प्राप्त नहीं है कौन सा शरीर फल मिल रहा है और कर्म जड़ है उसको पता नहीं है ये व्यक्ति ने अमुक समय में मेरे उत्पन्न किया था मुझे उत्पादन किया फल का समय हो गया कर्म को पता नहीं है तो कैसा फल परमात्मा से होता है इस, इस जीव ने अमुक समय में अमुक शरीर विश्व होकर के अमुक कर्म किया है उसके ये अनुरूप फल यह है सर्वोत्तर फल फल अतः मानी परमात्मा ना उपत्ते है सिद्ध होता है तृतीय फल। अध्याय में न्यायाध मानी ब्रह्मसूत्र है युक्ति है ज्ञान नाम अभी ज्ञान ही जो ज्ञान का फल होगा मोक्ष होना है ना उसको ईश्वराय उत्तम ईश्वर वीन ही है ईश्वर की उपासना के बिना ज्ञान का फल मिलना भी संभव नहीं है ज्ञान होगा ही नहीं ज्ञान में निर्विशेष ज्ञान होना सब विशेष की उपासना के माध्यम से होना है त तो, तो ही अश्य बंध कहा है उसी परमात्मा से इसके बंधन और मुक्ति दोनों के दोनों उसी के माध्यम से ऐसा कहा हुआ है उक्त कहा ऐसा कहा है ब्रह्म सूत्र में यस्मा एवं ऐसा है ज्ञानियों का ज्ञान ज्ञानफल कर्मियों का कर्म फल ईश्वर के अधीन ऐसा है इसलिए तस्मात ये भक्ताख्यन योगे नाम सेवंत भक्ति नामक योग माम से अव्य भक्ति नक्ति योगे न सेवंते था पूर्व अध्याय के सत्या श्लोक में ये भक्ति आख्य नोग भक्ति नामक जो योग है इसके द्वारा माम सेवंध एव सेवंध मेरी सेवन करते हैं मेरी उपासना करते हैं जो लोग ते मत प्रसाद द्वारा ते माने जो मेरी भक्ति से उपासना करने वाले लोग हैं उनके ये लोग मेरी प्रसन्नता के द्वारा किसी की भी सेवा करेंगे तो प्रसन्न होगा परमात्मा की सेवा उपासना तो मेरी प्रसन्नता के द्वारा ज्ञानम प्राप्य आगे निर्विशेष ज्ञान प्राप्त करके क्या क्या निर्विशेष का ज्ञान ज्ञानम प्राप्य माने उपासना के फल स्वरूप निर्विशेष ज्ञान होना है भक्ति ज्ञान आय कल्पते ऐसा आया भक्ति माने उपासना सविशेष भाग की जो उपासना है वह निर्विशेष ज्ञान के लिए समर्थ होता है जब तक जीवन में उपासना नहीं है तब तक निर्विशेष हो ज्ञान होना संभव नहीं है तो ते माने जो भक्ति रूप के द्वारा मेरे सेवन करते हैं ते मत प्रसाद प्रसाद द्वारा मेरी प्रसन्नता के द्वारा ज्ञानम प्राप्ति निर्विशेष ज्ञान प्राप्त कर गुणातीत मुक्ता बहुत गुणातीत तो होते हुए मुक्त हो जाते है। हैं फिर विशेष ज्ञान प्राप्ति के द्वारा गुणातीत होते हुए मुक्त हो जाते हैं इति स्थितम यह सिद्ध हो गया पूर्वाध्याय से लेकर सिद्ध हो गया यह तो आत्म तत्त्व में वो संदेहादि अपने जानती है जो लोग आत्म तत्व को जान रहे हैं साक्षात जान रहे अहम ब्रह्मास्म भाव है संदेहादि नहीं है मैं आत्मा हूं या नहीं संदेहादि अभाव है अभावना भी नहीं विपरीत भावना भी नहीं शरीर आदि में आत्मबुद्धि भी नहीं विपरीत भावना भी है मैं नहीं हूं ऐसा असंभावना भी नहीं है ये तो जो लोग आत्मा तत्व आत्मा के स्वरूप को ही जो तो समझ के बैठे हुए हैं हम प्रमाश भाव में है आत्मा तत्व संदेहादि अपोध है संदेहादि तो से रहित होकर विपरीत भाव भी नहीं संदेह भी नहीं है अभावना भी संभावना भी नहीं है मैं आत्मा हूं शास्त्र बोलता है ऐसा संभावना भी नहीं है मैं आत्मा ही हूं जैसे हाथ में रखिए आंवले में कोई उन्हें नहीं होता या आंवला है प्रत्यक्ष है इसमें संदेह नहीं होता वैर है ऐसा ज्ञान भी नहीं होगा विपरीत भाव भी नहीं होगा इसी प्रकार आत्माभाव जो बैठे हैं संदेहा अपोह करके त्याग करके बैठे हैं दी कर जान दी तत्व को जो जानते ज्ञान है ना गुणात उस ज्ञान निर्विशेष ज्ञान के द्वारा गुणातीत होते हुए गुणातीत तो संत गुणातीत तो होते हुए मुक्ति में गंती मुक्ति को प्राप्त क्या कहना इसमें आत्मभाव से बैठे तो मुक्ति प्राप्त करते कहने की जरूरत मुक्त ही हो तो पहले वाले मुक्ति में जाते थे मुक्ति भाव को प्राप्त होते थे विशेष की उपासना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते थे वहां परम्परा साधन है वो ये साक्षात है फलस्वरूप कहा किंब वक्तव्य इत्य अर्थम सिद्ध आ यही सिद्ध हुआ अर्थ को कहते हैं किंब वक्तव्य में आदिवास में कहा कि आत्मा वक्तव्य में आत्मतत्व में समय बिजा आत्मा आत्मतत्व के संबंध प्रकार से आने वाली मुक्ति विषय में तो कहना ही क्या है वो तो मुक्त है ही है वो माने उपासना के माध्यम से मुक्त हो रहा है ईश्वर की उपासना के माध्यम से मुक्त हो रहे हैं जब साक्षात आत्माओं में बैठे हैं तो उनके क्या कहना मुक्ति के वास्तव कहानी की आवश्यकता ही नहीं है इसलिए भगवान या अर्जुन के द्वारा न पूछे पूछे न जाने पर भी प्रश्न नहीं है तत्त्वों आत्म तत्व आत्मतत्व की तीन भागों में बंटवारा करेंगे ज्वाभ पुरुष अवलोक क्षर सर्वाणु भूतानी कुटस्तो अक्षर उच्चते उत्तम पुरुष परमात्म त्युदात तीन भाग में तीन राशि करके बंटवारा करेंगे एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष और एक उत्तम पुरुष तीन पुरुष की चर्चा करेंगे क्षर पुरुष जितने कार्य वर्ग जितने भी हैं क्षर सर्वाणु कार्य वर्ग जितने हैं तो संसार का जो कारण बना हुआ अभ्यक्त है वो अक्षर पुरुष जिसको माया विशिष्ट बोलते हैं अभ्यक्त वो है अक्षर पुरुष और यह दोनों से भिन्न है उत्तम पुरुष निर्विशेष परमात्मा तीन पुरुष के बाद में से भगवान कहना चाहते हैं आत्मतत्व के कथन करने के इच्छुक भगवान ये कहना है ठीक है हमें कहते हैं आत्मतत्व अज्ञानम यथा संसार हेतु आत्मतत्व आत्मस्वरूप का जो अज्ञान है ना संसार का कारण है अपनों को न जानना बाकी सबको जानना अपने को न जानना देहादी रूप से तो अपने को जान रहा यह काम नहीं है नेहादी से रहित अपना स्वरूप न जानना यही अज्ञान आत्मतत्व अज्ञानम यथा संसार यथा कारण जिस कारण समझो आत्मतत्व का जो अज्ञान है वह संसार का कारण है अपने स्वरूप का ज्ञान संसार का कारण है और ज्ञानम मुख्यानुकूल कहते हैं ज्ञान मोक्ष के अनुकूल है संसार से मुक्ति का अनुकूल है क्या? अतो अर्जुन है ना अर्जुन के किम तत्व थी अष्टम्भ भी भगवान अर्जुन ने नहीं पूछा क्या है वो आत्मा आत्मतत्व तो क्या है पूछा ही नहीं आत्मा के बारे में पूछा नहीं पूर्व गुणातिथि चर्चा हो गई आत्मा क्या है कैसा है क्या स्वरूप है पूछा ही नहीं अर्जुन ने आत्मतत्व पृष्ठम्भ भी अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भी आत्मतत्व तो का क्यों आत्मा का अज्ञान संसार का कारण होता है और आत्मा का ज्ञान मोक्ष ये बताना है इसलिए अर्जुन के द्वारा न पूछे जाने पर भी आत्म आत्मस्वरूप उस आत्म तत्व को भगवान उक्तमान भगवान या कहा पंचोदश अध्याय में प्रश्नाभावे भी यह प्रश्न नहीं है अर्जुन का यहां वो तो आत्मतत्व क्या है ये नहीं कहा प्रश्नाभावी तस्जुन से उस अर्जुन को तदबुद्धि उपादान अवदान करें आत्म आत्मबुद्धि उपादान करना ग्रहण करना के कराने के लिए किसके लिए आत्मबुद्धि ग्रहण कराने के लिए भगवान अर्जुन के द्वारा न पूछे जाने पर भगवान स्वतः आरम्भ करते हैं उस बात को कहा मैंने आत्मतत्व को समझाने के लिए पहले संसार से उसको पृथक करना होगा तो संसार से पृथक करने के लिए पहले संसार का स्वरूप मैंने घृणित रूप से वर्णन करेंगे वैराग्य दिखाने के लिए संसार से वैराग्य हो जाए इसके लिए कहना है कहा अतः इत्यादि कहा तो भगवान अर्जुनन अपृष्टम की आत्मतत्व विवक्षु कथन मन कथित इच्छुक कथन कथित किसुक भगवान कथे ऊर्द में इत्यादि कहा तत्व विवक्षिते आत्मतत्व यदि विवक्षित है भगवान को बोलना इष्ट है आत्मतत्व का कत, कथन करने इष्ट होता तो। किमिते किमित संसार वर्णित प्रश्न आया फिर संसार का वर्णन क्यों, क्यों करना चाहिए आत्मतत्व का स्वरूप का वर्णन करना चाहिए स्वरूप आत्मा के बारे में कथन करना चाहिए संसार का वर्णन क्यों यहां फिर ऊर्द मूलमत आदि के द्वारा संसार वृक्ष कल्पना क्यों ये प्रश्न उठता है तत्व विवक्षित है आत्मतत्व यदि भक्त में इष्टम विवक्षित यही है ना उस विवक्षित होने पर आत्मतत्व तो कथन कर रहा है यदि इष्ट हो उसिति में तो किमित संसारों वर्णन तो फिर संसार का वर्णन क्यों किया जाता है शुरू में अध्याय के स्वरूप में ये प्रश्न उठता है तो तत्र करके वास्तव में तत्र तावत वृक्षरूप कल्पनाया वैराग्य तो संसार स्वरूपम पर कहा वृक्ष स्वरूप की कल्पना के द्वारा संसार को वृक्ष के ढंग से समझाएंगे उस कल्पना के द्वारा वैराग्य के कारण संसार से वैराग्य के लिए ही है ये वैराग्य है तो कहा संसार स्वरूप है तो वैराग्य के लिए ही है संसार के स्वरूप का प्रण करते हैं यहाँ जब वैराग्य हो जाए तभी आत्मतत्व तो तो की तरफ उसकी रुचि उत्पन्न होगी तब तक नहीं स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए अमुक चाहिए तो उसी के साधन में जुट जाएगा आत्मतत्व तो के प्रति नहीं जाने वाला है। अध्याय सप्तम अर्थ करता है तर सब्दाह अध्याय के आदि में संसार का वर्णन शुरू में संसार का वर्णन वैराग्य दिखाने के लिए वैराग्य में वैराग्य का अनुसरण क्यों कहते हैं संसार क्यों विरक्त हो वैराग्य क्यों दिखाना क्यों ब्रिक क्यों अनुसरण करना उसका वैराग्य का अध्याय तत्र का अरे बाबा विरक्त से संसारात संसारा विरक्त भगवत तत्व ज्ञानी अधिकार हो न अन्य है संसार से जो विरक्त हो गया हो भगवान के स्वरूप के ज्ञान में उसी का अधिकार है अन्य का नहीं ना अन्य से अन्य का नहीं जो संसार से विरक्त नहीं है उसके लिए भगवत स्वरूप का ज्ञान में अधिकार नहीं है जो संसार से विरक्त है उसी के लिए भगवान के स्वरूप के ज्ञान में अधिकार होता है इसलिए संसार विकाणा वैराग्य के लिए वैराग्य दिखाने कहा वह इति शब्द दिया हुआ नान्य से इती इती है ना इति से क्या लेना जाना वैराग्याय संसार इसलिए वैराग्य के लिए संसार के परल का वर्णन किया जाता है इसे ऐसा इससे भाष्य में कहते हैं वैराग्याय संसार वर्णन वैराग्य के लिए संसार का वर्णन है यहां संसार से वैराग्य के लिए नाश संभावनाए वृक्ष रूपकम बंध हेतु बंध के कारण जो अज्ञान है ना बंधन के कारण संसार संसारूप वृक्ष ज्ञान जो भी हो नाश की संभावना उसकी संभावना देखे लिए वृक्ष की कल्पना कर जैसे वृक्ष का नाश होता है उसी प्रकार ये भी उस प्रकार है नाश होने की संभावना इसकी है ज्ञान से नाश होता है ये कहना है नाश संभावना यही नाश की संभावना है लोग कहते हैं संसार कैसे नाश होगा कैसे नाश संभावना है उपाय है नाश की संभावना के लिए वृक्ष रूपकम बंध हेतु बंधन का जो कारण है संसार ज्ञान जो है उसको दिखाते हैं नाश के योग्य है योग्यता है उसमें नाश कर सकते हैं कई महापुरुषों ने नाश किया उसका ये दे उर्द मोलम इत्यादि दिखाते हैं ए, कहा हुआ था उर्द मोलम शाख मतम प्राभिम इत्यादि कहा था ठीक है कहते हैं बात से है पहले ऊर्द्व बोल मे काल काल कालतः सूक्ष्म बोल मैंने काल से सूक्ष्म तत्व आत्मतत्व काल तो से भी सूक्ष्म है पहले है काल बाद में उत्पन्न उत्पन हुआ है क्षण क्षण जो बोलते हैं काल कालत काल सबसे सूक्ष्म माना जाता है उससे भी सूक्ष्म आत्मतत्व इसलिए ऊपर है कहा जो सूक्ष्म होता है ऊपर होता है पंचभूत में देखा है जो स्थूल है वो नीचे पृथ्वी पांचों गुण से उतर है नीचे है उसके ऊपर है जल वहाँ चार गुण है एक गुण का है गंदा नहीं है जितने गुण की कमी से वहां सूक्ष्म होता जाते हैं और जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है क्यों आ तीन तीन गुण है दो नहीं है गंदा नहीं है रस नहीं है शब्द नहीं है, है। जल में दो गुण की कमी एक गुण की कमी तेज में दो गुण की कमी जल में गंध नहीं है बाकी चार गुण है उसमें रस है रूप है परस है और शब्द भी है जल में चार गुण है एक पृथ्वी में भी एक ज्यादा गंध तेज में दो गुण कम हो जाता है रस ना है गंध नहीं है बाकी तीन गुण है, है वह रूप है परस है और शब्द है और वायु में चार गुण की कमी हो जाती है तीन गुण की कमी है तीन गुण कम हो जाता है क्या क्या गंध रस और रूप तीन कम हो है इसलिए वो सूक्ष्म है वो तेज की अपेक्षा आकाश में चार गुण की कमी हो जाती है वह पर भी नहीं है जितने जितने गुण की कमी हो उतने होते सूक्ष्म हो जाता है अभी परमात्मा कैसा है कोई गुण ही नहीं यहां निर्गुण है अति सूक्ष्म है काल से भी सूक्ष्म है यह कहना है उर्द मूलम कहा कालत मैंने ऊपर है क्यों कहा सूक्ष्म को यहां उर्द शब्द कहना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है परमात्मा कालतः सूक्ष्म काल से भी सूक्ष्म है कहा तीसरी तो बात कारणत्वाद विवरत कारण है परमात्मा क्या है जगत का विवरत कारण है जगत भाषराज उसी को नित्यत्वात और तीसरा दित्य है वो इसलिए ऊर्द्व मूल कहा हुआ है उर्द्व कहा और उर्दो में ऊर्धव युति तीन तीन हेतु दे करके बताया है ऊर्द्व मूल कहा है? इसलिए इसका मूल ऊपर है मैंने उत्कृष्ट है सूक्ष्म है काल से भी सूक्ष्म है कारण है नित्य है ये कहा गया महान है व्यापक है वो ये कहा ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति मत कहते हैं ब्रह्म शब्द करता उर्दू बोलो में से क्या जा है संसार की सृष्टि करने वाला जो ब्रह्मा सृष्टि करता ब्रह्मा ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति कहते अव्यक्त माया शक्ति जिसकी है क्या अव्यक्त माया शक्ति जिसको बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं जिसकी शक्ति है वो जिस शक्ति से सृष्टि करते हैं परमात्मा संसार का जिस संसार वृक्ष की सत्य विशिष्ट परमात्मा से जिस संसार वृक्ष बनना है इसलिए उर्द बोलता है सत्य कहा शक्तिमान है वो माने तो उर्ध मोलम तत्मूलम आशिया कहा शक्तिमान जो परमात्मा है वो मूल है इसका यह इस संसार वृक्ष बहुवी समास करना है उर्द मोलम में उर्धम मोलम आशिया स्वयं संसार वृक्ष उर्द बोलम उसी को ऊर्द मूल शब्द से कहा गया संसार वृक्ष को सविशेष परमात्मा इसके मूल कारण है उसी से बना हुआ है उसी में विवर्त है कहना है श्रुते श्रुति भी है कठोरपनिष में आया है ऊर्वमूल अबाख असत्व सनातन इत्यादि ये तत्क्रम तदे शुक्रम त्रह्म तदेव अमृत तद मुच्यते तस्का श्रिता सर्वे तदु नस्त ना, कश्चन ऐसे कहा है ऐसे उसी के अनुवाद है उर्दो बोला वाला शाखा उसी के मंत्र का अनुवाद है कहा उर्द बोलो अभाव अस्वत सनातन या अस्वत्थ है सनातन है चिरंतन है पुरातन है ये यह वृक्ष काल से चल रहा है ऐसा है नीचे की तरफ इसके शाखा है अभाग माने होता नीचे अर्भाग शाखा डीचे शाखा वाला है माना महत्व नीचे है लोक जीत भी नीचे थूल है कहना है यह अश्वत्थ सनातन कहा अश्वत्थ वृक्ष सनातन है किरंतन है कहा तदैव सुक्रम इसका जो मूल है वही स्वच्छ है तदेव सुक्रम तद ब्रह्म उसी को ब्रह्म कहा जाता है तदेव अमृत बुच्चते उसी को अमृत कहा जाता है इसका जो कारण है संसार वृक्ष का कारण को कहा तस्मिन लोकाश्रित आश्रम में भूरादि लोग जितने उसी में आश्रित है तैत तो असर उसको अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता कार्य का भी कारण को अतिक्रमण कर ही नहीं सकता रज्ज में जो सर्प पा को भाषता है वो सर्प रज्जू को अतिक्रमण कर ही नहीं सकता रज्जू को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता जब तक पैदा भी वही होना है जब तक जीवित रहना है वही रहना है नाश भी वही वो ना होना है उसका ज्ञानकाल में नाश होना है घट जो कहते ना मिट्टी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता जिसमें तो बना हुआ है अगर मिट्टी को छोड़ छोड़कर भागने लगा स्वरूप खो जाएगा उसका मिट्टी है वो उसे उत्पन्न हुई मिट्टी में होना है जब तक रहना है उसी मिट्टी में रहना है नाश भी उसी में होना है उसने जगत ऐसा ही है उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता कहा हुआ है पुराण है पुराण में महाभारत में भी बात बताई है संसार पृष्ठ चर्चा वहां भी यह है कहते हैं आशुलाइन पर्वत में है कहा अव्यक्तमूल प्रभव तस्वीर मुग्रहोत्थ बुद्धिंदमय सेटर महाभूत विशा विशाख विषय पत्र था धर्माधसुपोश् सुख दुखफलोदय आयु्य सर्वूता ब्रह्म ब्रह्मवृक्ष सनातन एक ब्रह्मचरितरस एत्वाचित्वाच्चान परमाशिना ततचात्मतिप्य यस्मा वर्तते पुनः इमा वर्तमेस अव्यक्त मूल प्रभाव ये जगत के उत्पत्ति कारण अव्यक्त मूल है अव्यक्त है माने जो शक्ति माया विशिष्ट परमात्मा है ईश्वर है जिसको सविशेष ब्रह्म कहते हैं वही मूल कारण है इसे जगत उत्पत्ति सदैव स्वादिता आधार पर वही है तस्वीर अनुग्रह उत्थित उसी के अनुग्रह कृपा से उत्पन्न हुआ है उत्थित उत्पन्न हाँ जगत वृक्ष उत्पन्न हुआ है जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है बुद्धिस्ट कंदमय चाहिए वह जब उत्पन्न होता है तो उसकी शाखा मोटी मोटी शाखा निकल जाती है पहले मोटे शाखा बोटी बोटी शाखा होती है बुद्धि है उसकी शाखा महतत्व जिसको बोला जाता है समस्त बुद्धि में उसके खंडमय विकार है उसका इंद्रियांतर कोटर उन शाखाओं में छोटे छोटे खोखले बन जाते हैं कोटर तो पक्षी निवास करते हैं जिसे कोटरों में ये इंद्रिय के जो गोलक है ना ये, ये कोटरांतर शरीर इंद्रिय कोटरा गोलक जो बने हुए महाभूत महाभूत पंचतन माद्रा जी को बोलते हैं विशाखा है पहले भी तो कंध बुद्धि स्कंध वैसे शाखा बोला था और एक क्या है महाभूत छोटे छोटे शाखा बाहर निकलने वाले बड़े बड़े तना से जो शाखा निकलते हैं वो है इस संसार वृक्ष का विषय पत्र पत्रवान तथा कहा विषयों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय है ना उसके द्वारा पत्र वाला हो रखा है पत्ते इसके विषय हैं किसके संसार वृक्ष के उसी से आच्छादित है विषयों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध है वो विषयों के द्वारा पत्र वाला हुआ है पत्ते वाला बना हुआ है संसार वृक्ष धर्म सुखा धर्मधर्मा इसका पुष्प होते हैं दो प्रकार के पुष्प होते हैं आगे फल लगते सुख दुख धर्म रूपी पुष्प से सुख और अधर्म रूपी पत्र से क्या होगा दुख पुष्प से दुख होगा धर्माधर्म सुपुस्त सुंदर पुस्तक है, हैं दो पुष्प हैं कर्म धर्माधर्मा पुण्य पाप कर्म क्या धर्म कहलाते हैं और सुख दुख का फल होता है इसमें क्या है जीवात्मा को दो फल मिलता है सुख या दुख यदि धर्म की हो तो सुख वैसे एक सुख है पाप की हो तो दुख एक फल होता है फल का उत्पन्न होता है बना है आजीव सबके जीविका का स्थान संसार वृक्ष है णि मात्र के जीविका का स्थान है आजीव्य सर्वभूत आराम का संपूर्ण प्राणी मात्र के आजीव्य स्थान है जीविका के स्थान है संसार वृक्ष ब्रह्म वृक्ष सनातन कहा ब्रह्म वृक्ष ब्रह्म का वृक्ष है संसार वृक्ष सनातन है ब्रह्म सनातन है चिरंतन है यह भी चिरंतन है यह ब्रह्म बन चाहिए इस ये जो ब्रह्म बन माने बन मान भजनीय है ब्रह्म यहीं पर निवास करता है जीवात्मक रूप से कहां ब्रह्म बैठा है यह संसार वृक्ष है शरीर में है ये तद ब्रह्मपनम चाहिए ये ब्रह्म वन संभक्त धातु भजन अर्थ में धातु होता है बंद धातु ब्रह्म का बन भजन करने का स्थान आचरण करने का स्थान है ब्रह्म आचरित नृत्य जीव रूपेणा ब्रह्म निरंतर इसमें आचरण कर रहा है इसमें चल रहा है इसी संसार में है शरीर संसार में है इसी में है। यक्षित्वाच वित्तवात ज्ञाना परमासी ना परम असी चाहिए बहुत मारे खड़ग तलवार ऐसा चाहिए महान खड़ग होना चाहिए इसको छेदन करके काट करके भेदन करके कहा इस संसार को इसको काट करके भेद फाड़ करके काट करके फाड़ करके कहा किसे ज्ञान रूपी होना चाहिए परम असी परम तलवार कौन ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी तलवार से काटना है न हम देह न मे देह ऐसा ज्ञान चाहिए कैसा ज्ञान मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ये शरीर प्रकृति का है मैं नहीं हूं मैं सच्चिदान आत्मा हूं यही क्या इसके द्वारा इसको छेदन भेदन करना चाहिए मैंने फाड़ देना चाहिए काट देना चाहिए काट करके फाड़ करके कहा भिदृदार है, छिद्रित्री कर रहे काट कर भेदन करके तत्श आत्मरिप्राप्त है संसार वृक्षों को काटने के पश्चात मैंने असंग रूपी शस्त्र संसार वृक्षों काटता है उसके पश्चात आत्मा रतिम प्राप्त फिर आत्मा में रति प्राप्त करना प्रेम प्राप्त करना प्राप्त है यशमान नर्तित उस आत्मा में प्रेम प्राप्त करके रति प्राप्त कर फिर पुनर वापस नहीं होगा संसार वृक्ष में ऐसा महाभारत ने कहा ये कहना है इत्यादि करके छोड़ दिया और भी बातें वहां है कहा समय हो गया है यही रखते हैं ठीक है फिर देख लेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णश पूर्णमाता पूर्ण देवा दशिष्यो